श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नाग महाशय सामान्यतया ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं थी क्योंकि अपने भोजन के लिए रखे हुए चावल की अंतिम मुट्ठी भी, भी भिखारी को देने में नाग महाशय को हिचकिचाहट नहीं होती थी सिर के दर्द ने उनके बाहरी संयम में भी सहायता की थी इस पीड़ा के कारण उन्हें शेष जीवन के लिए स्नान बंद कर देना पड़ा था और उसके फलस्वरूप उनका शरीर अत्यंत रूखा सूखा दिख पड़ता था जिहा को सुख की इच्छा न हो या सोचकर वे कोई अच्छी चीज नहीं खाते थे हाँ, प्रसाद के बारे में ऐसी बात, कर लेते थे। उसमें बात इतनी थी कि मिठाई के साथ प्रसाद का पत्ता भी उनके पेट में पहुंच जाता था इसीलिए कोई उन्हें पत्ते में प्रसाद नहीं देता था या देता भी तो ध्यान रखता था कि प्रसाद समाप्त होते ही पत्ता उनके हाथ से खींच लिया जाए सांसारिक चर्चा सुनाई नहीं देती थी धोखे से एक बार जब उनके मुंह से किसी व्यक्ति की कुछ निंदा निकल पड़ी तो सजा के रूप में उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपने सिर पर ऐसा आघात किया कि सिर फूट कर रक्त बहने लगा उस घाव के सूखने में काफी दिन लग गए थे मन में कोई ऐसा विचार आ जाने तदउपरांत जब वे भोजन बना रहे थे उस समय सुरेश बाबू वहां आ पहुंचे सम्भवतः उस समय उनके मन में सुरेश बाबू के बारे में कोई बुरा विचार उठा था तथा उन्होंने हड्डी को उतार कर पड़क दिया हंडी को उतारकर पटक दिया और सुरेश बाबू को बारंबार प्रणाम करते हुए खेत प्रकट करने लगे उस दिन भी भोजन नहीं हुआ इस प्रकार घर में निवास करते हुए भी नाग महाशय के जीवन में सभी विषयों में वनवासी योगी के समान संयम की पराकाष्ठा दिखाई देने लगी उस समय वस्तुत उन्हें यम नियमादि में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी तथा वे ध्यानादि की भी अत्यंत उच्च भूमि पर आरूढ़ हो चुके थे इसीलिए गिरीश बाबू ने कहा था को मारते मारते नाग महासे ने उसका सिर सिर ही डाला था। उसमें सिर उठाने की भी क्षमता नहीं रह गई थी। कृष्ण के नाहम नाहम तुह के साधना वे प्रतीक थे श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन के बाद से इसी प्रकार लगभग चार वर्ष बीत गए यथाक्रम ठाकुर के लीला समरण का समय निकट आ पहुंचा उस समय उनकी रोग यातना को देख जहाँ उनके स्मरण मात्र से ही नाग महाशय का जनन हो, हो रही थी नाग महाशय के वहां आने पर ठाकुर ने उनके शीतल शरीर के स्पर्श से अपना गात्रता शांत करने के निमित्त उन्हें निकट आकर बैठने को कहा और उन्हें आलिंगन पास में बांध कर वे काफी समय तक बैठे रहे एक और दिन ठाकुर के मन में न जाने कौन से संकल्प का उदय हुआ रोग में सुधार के लक्षण न देखकर देखो तो तुम यदि कुछ कर सको नाग महाशय पहले तो किंग कर्तव्य में मूड़ हो गए परन्तु तो क्षण भर स्तब्ध रहने के बाद उन्होंने एक उपाय ठूर निकाला और अपनी इच्छा शक्ति से ठाकुर का रोग अपने शरीर पर लेने के आगे बढ़े उस समय उनके मन में में संकल्प था, संपूर्ण शरीर एक अपूर्व उत्तेजना थी और मुख से कह रहे थे, हाँ हाँ कर सकता आपकी कृपा से सब कर सकता हूँ अभी दूर हुआ जाता है ठाकुर उनका अभिप्राय समझ गए और उन्हें दूर हटाते हुए कहा हाँ तुम कर सकते हो रोग दूर कर सकते हो ठाकुर की महासमाधि के पांच छह दिन पहले जब वे ठाकुर को देखने गए उन्होंने सुना कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाने के कारण वे आंवले की तलाश कर में हैं। उस समय आंवले का मौसम नहीं था परंतु नाग महाशय को ज्ञात था कि सत्य संकल्प व्यक्ति की अभिलाषा व्यर्थ नहीं जाती कहीं ना कहीं आंवला अवश्य मिलेगा अतः खाना पीना भूलकर वे बगीचे बगीचे में घूमते हुए आंवले की खोज करने लगे तीसरे दिन भाग्यवश उन्हें आंवला मिल गया उसे लेकर वे उत्साह पूर्वक ठाकुर के समीप आए ठाकुर आंवले को हाथ में लेकर बालक के समान आनंद प्रकट करने लगे फिर उन्होंने नाग महाशय को भोजन कराने का आदेश दिया शशि ने नीचे उन्हें भोजन परोस दिया। पर उस दिन एकादशी थी अतः नाग महाशय बिना भोजन किए बैठे रहे ठाकुर के पास जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने भोजन का पात्र अपने पास मंगा उसमें से थोड़ा सा अंश ग्रहण किया अब नाग महाशय को भला क्या आपत्ति हो सकती थी प्रसाद प्रसाद महाप्रसाद कहते हुए उन्होंने प्रणाम करके उसे ग्रहण किया ठाकुर के के शोक से आहार निद्रा सोच आदि का भी त्याग कर नाग महाशय ने शय्या पकड़ ली इसका पता लगने पर हरि और गंगाधर को साथ लेकर नरेंद्रनाथ उनके घर गए तथा उनसे भोजन की भिक्षा नाग महासेन ने जल्दी से से उठकर खाना पकाया और उन लोगों के के सामने परोस दिया उनके द्वारा बहुत अनुरोध किए जाने पर भी वे वे स्वयं नहीं बैठे वे ठाकुर इस संतानों प्रार्थना करने लगे कि वे आहार स्वीकार कर गृहस्थ का कल्याण करें अंत में भोजन समाप्त करके नरेन्द्र नाथ पुनः उन पर जोर डालने लगे और कहा कि नाग महाशय न खाने पर वे लोग भी खाना पीना छोड़कर वहीं बैठे रहेंगे उस दिन बहुत जब कभी जाते, पिता की हर तरह की सेवा शुश्रूषा करते दीन दयाल क्रमशः दुल्बल होते जा रहे थे अतः पुत्र उन्हें सहारा देकर स्नान शौच आदि कराते उनके लिए सुंदर ढंग से बिस्तर लगा देते और वे जिस दिन जो भी खाना चाहते ला दिया करते थे एक दिन उन्होंने किसी के मुख से सुना पिता दुख व्यक्त करते हुए कह रहे थे दुर्गा चरण ने तो धन उपार्जन किया नहीं नहीं तो हम लोग भी दुर्गा माता की पूजा करते तब से नाग महाशय प्रति वर्ष ही दुर्गा पूजा काली पूजा जगत धात्री पूजा सरस्वती पूजा आदि का आयोजन करने लगे एक बार अर्धोदय योग के समय वे कलकत्ते गाँव में आ पहुंचे इस पर दीनदयाल ने खेत प्रकट करते हुए कहा मेरी समझ में नहीं आता यह तुम्हारा कैसा धर्म है कहा तो इस समय लोग स्नान के लिए गंगा के निकट जाते हैं और तू है कि यहां आ अब भी तीन चार दिन बचे हैं मुझे गंगा तट पर ले चल नाग महाशय ने केवल इतना ही कहा कि विश्वास रहने पर गंगा स्वयं ही भक्त के घर चली आती है और आश्चर्य की बात है कि इस योग के दिन दोपहर को उनके आंगन में एक कोने से वेग के साथ जल निकलने लगा और उससे पूरा आंगन भर गया लोगों का शोर शोरगुल सुनकर नाग महा घर से, से बाहर निकले जल देखते ही उन्होंने माँ से पति पावनी माँ भागीरथी कहते हुए साष्टांग प्रणाम किया और अंजलि से जल उठा उठा कर अपने मस्तक पर डालने लगे गांव के लोगों के जय गंगे जय गंगे कलों से आंगन गूंज उठा दीन भी उसी जल में स्नान करके तृप्त हुए यह स्रोत लगभग एक घंटे तक बहता रहा घटना चक्रवश योग शक्ति के इस प्रकार अचानक प्रकट हो उठने पर भी श्री रामकृष्ण में नागमहाशय को सिद्धाई पसंद नहीं थी पूर्व बंगाल में उन दिनों वैष्णवों तथा तांत्रिकों का बोलबाला था वामाचार्य तथा सिद्धाई को ही उस समय धर्म का स्थान प्राप्त हो गया था इसे जानकर ही नागमहाशय सि की निंदा तथा श्रद्धा भक्ति की प्रशंसा किया करते थे इसीलिए बारादी इसलिए बारदी के ब्रह्मचारी आदि साधक इन साधकों के पास नाग महाशय कभी नहीं जाते थे, परंतु एक दिन के के किसी भक्त विशेष अनुरोध पर उनके महाशयचारी चले गए ब्रह्मचारी जी उनके सम्मुख श्री रामकृष्ण की निंदा आरंभ कर दी इस पर नाग महाशय के मन में क्रोध का उदय हुआ परंतु वे इसकी सजा देने को उद्यत हो ही रहे थे अचानक उनके भीतर से उनका स्वाभाविक भाव हुआ। और वे ठाकुर तुम्हारी आज्ञा सजा देने के लिए फिर पटकने लगे फिर वे हा राम कृष्ण हा राम कृष्ण कहते हुए दौड़ कर उस स्थान से निकल गए घर लौट कर उन्होंने एक व्यक्ति के मुंह से सुना की ब्रह्मचारी ने उन्हें श्राप दिया है ये एक वर्ष के भीतर ही वे रक्त करते हुए मर जाएंगे उनके अहित कामना के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए नाग महाशय ने कहा कि इससे उनका बाल भी बाका नहीं होगा और वस्तुतः वे इसके पश्चात दीर्घ काल तक जीवित रहे